विष्णु विष्णुसहस्रनामस्त्र शांक्य मुच्यते जन्मसंसारबंधनादीतिदलक्षण इतरेश फलाना ग्रहण मोक्ष से प्राधान्याख्यापनाथ जन्म संसार रूप बंधन से कैसे छूटता है यह कहना मोक्ष की प्रधानता बतलाने के लिए है अतः इस वाक्य से अन्य फलों का भी ग्रहण होता है इति कथिता जप्य विषयः विषय षठ प्रश्न परिहरियते। परह्रिय वह एक देव कौन है इत्यादि छह प्रश्न कहे गए हैं उनमें से पाश्चात्य अंतिम यानी जपनीय विषयक छठे प्रश्न का इस श्लोक से समाधान किया जाता है श्री भीष्म उत्तरम वाच। श्री भी जी ने उत्तर दिया जगत प्रभु देवदेव अनंत पुरुषोत्तम स्वन्नाम सहस्त्रीण पुरुष सततोत्थि जगत देव देवदेव अन पुरुषोत्तम स्तुमन नाम स्तुमनाम सहस्रेण पुरुषा सततत्थि सर्वेश बहिंत शत्रूण भयहेतुर्भीष मोक्षधर्मादीना प्रवक्ता सर्व्ञ मोक्षधर्मा आदि का कथन करने वाले सर्व्ञ देवर बाह्य और आंतरिक समस्त शत्रुओं के भय के कारण होने से भीस्म कहे जाते हैं जगत्स्थावर जमक स्वामीन देवेव दवा ब्रह्मादीना देव ब्रह्मा अनेशल छरा भ्याम कार्य कारणाभ्याम उत्कृष्टम नाम सहस्त्रेण ना सहसन गुणा सकीर्तयन सततो पुरुषः सततों निरंतर उद्युक्त पुरुषा पूर्णवादरी इति सर्वत्र सर्वुखातिगो भवे जंगम रूप जो संसार है उसके प्रभु स्वामी देवदेव ब्रह्मादि देवों के देव अनंत अनर्था देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न कार्य कारण रूप क्षर और अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नाम के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर कर गुण कीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है पूर्ण होने से अथवा शरीर रूप पूर्व में सहन करने से जीव का नाम पुरुष है यहाँ से छठे श्लोक के सर्व दुखातिगो भवे सब दुखों से पाप हो जाता है पार हो जाता है इस वाक्य का प्रत्येक श्लोक के साथ संबंध है उत्तरेण श्लोक चत प्रश्नः समाधीयते अगले श्लोक से चौथे प्रश्न का समाधान किया जाता है चार भक्त्या तमेव चार्चे भक्त्या तमे चाचय निरसम वव्य ध्यान नमस्या चमे चर्चय निषम अव्यय ध्यान स्तुवन नमस्यजम तम तमेव तमें चमे चाचयन बाह्यार्चना कुरेश कालु भजनम तात्पर्य तथा भक्त्या विनाश क्रिया भक्त पुरशक्रियारहिम तमे चयन आभ्यार्चना कुरन विस्तुन पूर्वोकते नमस्य पूजा कुरन पूजाश्रेसूत अभयम् स्तुति नमस्कार लक्षण यजमानः पूजकः फलभोक्ता तथा उसी अव्यय विनाश क्रिया रहित पुरुष का नित्य अर्थात सब समय भजन अर्थात तत्परता का नाम भक्ति है उस भक्ति से युक्त होकर अर्चना अर्थात बाह्य पूजन करने से और उसी का ध्यान यानी आंतरिक पूजन तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्रनाम द्वारा स्तमन एवं नमस्कार करने से अर्थात पूजा के शेष भूत स्तुति और नमस्कार करने से यजमान पूजा करने वाला फलभोक्ता सब दुखों से छूट जाता है अथवा अर्चयन नित्यम अनेनो भय विधर्म अर्चयन मुच्यते ध्यायस्तुवन नमस्यन मानसम वाचिकम कायिकम चोचते अथवा यो समझो कि अर्चयन शब्द से बाह्य और आंतरिक दो प्रकार का अर्चन कहा है तथा ध्यान स्तवन और नमन करते हुए इससे मानसिक वाचिक और कायिक पूजन बताया गया है तृतीयम प्रश्नम परिहरि उत्तरे स्त्री भी पाद अब अगले तीन पादों से तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं अनादि सर्वलोक लोका अनादि निधन सर्वलोक सर्वलोक अनाधन विष्णु सर्वोकमहेशर लोकाध्यक्षदुखातिनादिधन विष्णु सर्वोकमहेशर लोकाध्यक्षदुखातिग भवत विकार ष्भाविककारवर्जिम विष्णुम व्यापनशील लोक्यते इति लोको दृश्यवर्गो लोकस्त नृण ब्रह्मादीनापी सर्वोकमेस्वर तम लोक दृश्यवर्ग स्वाभावि बोधेन साक्षा पश्यती लोकाध्यक्ष तम निरंतर स्तुवन सर्वुखातिगो भव सेवनार्चन जलवचन सर्वाण्याध्यात्मका दुखान्यती गिर्वुखातिग अनादि निधन अर्थात होना जन्म लेना बढ़ना बदलना क्षीण होना और नष्ट होना इन विकारों से रहित विष्णु अर्थात व्यापक तथा संपूर्ण लोकों के महेश्वर जो दिखलाई दे उस दृश्यवर्ग का नाम लोक है उसके नियंत्रता ब्रह्मादि के भी स्वामी होने से जो सर्वलोक महेश्वर और सारे दृश्यवर्ग को अपने स्वाभाविक ज्ञान से साक्षात देखने के कारण लोकाध्यक्ष है उस देव की निरंतर स्थिति करने से मनुष्य सब दुखों के पार हो जाता है इस प्रकार यहाँ स्तमन अर्चन और जप इन तीनों का एक ही फल बतलाया गया है संपूर्ण अर्थात आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुखों को पार कर जाता है यानी सर्व दुखातीत हो जाता है पुनरपि तमेव स्तुत्यम विनिश नष्टी उस स्तुति करने वाले देव के ही विशेषण फिर भी बतलाते हैं ब्रह्मण्यधर्म लोकाना कीर्तिवर्धन लोकनाथ महदूतोद्द्दव ब्रह्मण्यधर्म लोकावर्धन लोकनाथ महदूत सर्वूतोद्भव ब्रह्मण्य ब्रह्मणे सृष्टि ब्राह्मणाय तपसे श्रुते हिता सर्वान् तीति जानतीतीधर्म तम प्राणिनाम लोकाना कृत्य यशासी लोके नाथ्यते लोकानु लोकानुपतापयते शास्ते इष्ट लोकानाष्ट वह लोकनाथ तम महत महद्रह्म विश्वत्कर्षेण वर्तमान महदूत परमार्थ सत्यम सर्वभूतानाम भव संसारो यकाभवती सर्वभूत भवोद्भव तम जो ब्रह्मन्य अर्थात जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण तप और श्रुति के हितकारी हैं सब धर्मों को जानते हैं लोकों के अर्थात प्राणियों की कृति यानी यश को उनमें अपनी शक्ति से प्रविष्ट होकर बढ़ाते हैं जो लोकनाथ अर्थात लोकों से प्रार्थित अथवा लोकों को अनुतप्त या शासित करने वाले अथवा उन पर प्रभुत्व रखने वाले हैं जो अपने समत, समस्त समस्त उत्कर्ष से वर्तमान होने के कारण महद अर्थात ब्रह्म तथा महद भूत यानि परमार्थ सत्य है और जिनके सन्निधि मात्र से समस्त भूतों का उत्पत्ति स्थान संसार उत्पन्न होता है इसलिए जो समस्त भूतों के उद्भव स्थान हैं उन परमेश्वर का स्तमन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है पंचम प्रश्न परिहरति अब पांचवे प्रश्न का उत्तर देते हैं इस में सर्वधर्माण धर्मोदिगत मोहम्मत यद्यक्ता पुनरिकाक्षर सदाम एष मे सर्वर्माण धर्म अम मत पुंडरीकाक्ष अर्चेत नर सदाषा चोदनालक्षण धर्माश वक्षारणों इति मे मम मतः अभिप्रेतः यत् यदक्त तात्पर्य पुंडरीकाक्ष हृदयपुंडे प्रकाशमान वासुदेव सवैर्गुण संकर्तन लक्षण स्थिति सदाचेत सत्कारपूर्वकम अर्चन करोती नर मनुष्य यदेश धर्म इति संबंध संपूर्ण विधिप धर्मों में मैं आगे बतलाए जाने वाले इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य श्री पुंडली का अर्थात अपने हृदय कमल में विराजमान भगवान वासुदेव का भक्ति भक्तिपूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करे यानी मनुष्य आदर आदरपूर्वक पूजन करे इस प्रकार जो यह धर्म है यही मुझे सबसे अधिक मान्य है इस तरह इसका पूर्व सही संबंध है अस्थ्य स्तुति लक्षण से किम से अधिक इस स्तुति रूप अर्चन की अधिक मान्यता का कारण क्या है सो बतलाते हैं हिंसादि पुरुषातर द्रव्यांतर देश कालादिनेपेक्ष आधिक्य कारण हिंसादि कर्म का अभाव तथा अन्य पुरुष एवं द्रव्य देश और कालादि के नियम की अनावश्यकता ही इसकी अधिक मान्यता का कारण है ध्यान कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापर अर्चन यदापनौती तदापनौति कलऊ संकृत केशवम ये विष्णुपुराणे पुराण में कहा है सतयुग में ध्यान से त्रेता में यज्ञानुष्ठान से और द्वापर में पूजा करने से मनुष्य जो कुछ पाता है वह कलयुग में भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से ही पा लेता है जप्य नही वतु संसिध्ये ब्राह्मणों वा कुन्न मैत्रो ब्राह्मण उच्यते इति मानवम वचनम मनु जी का वचन है इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण अन्य कर्म करे या न करे वह केवल जब से ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है अतः ब्राह्मण मैत्र सब का मित्र कहा जाता है जपस्तु सर्व सर्वधर्मेभ्य परमो धर्म उच्यते अहिंसया चूताना जप यज्ञा इति महाभारते यज्ञा जप यज्ञोस्मी गीता महाभारत में कहा है संपूर्ण धर्मों में जप सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है क्योंकि जप यज्ञ प्राणियों की हिंसा किए बिना ही संपन्न हो जाता है भगवान का भी वचन है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ इत भगवचनम अभिप्रेत्य एस में सर्वधर्माण धर्मोधिकतमो मत इतम इन सब बातों को सोचकर ही भीष्मजी ने यह कहा है कि मुझे समस्त धर्मों में यही धर्म सबसे अधिक मान्य है द्वितीयम प्रश्नम समाधत्ते दूसरे प्रश्न का समाधान करते हैं